योग क्या है कर्मयोग वे कर्मयोगी जो दार्शनिक विचार के हैं उनके लिए गीता की राय यह है कि वे स्वयं को आत्मा के रूप में स्मरण करें वे यह भी याद रखें कि अतीत की प्रवृत्तियों और इच्छाओं से प्रेरित इंद्रियां ही काम करती हैं उनकी आत्मा जो अंतर्यामी है और एकमात्र वास्तविक अस्तित्व है वह सारे सांसारिक संबंधों से मुक्त है और वह सारी भौतिकता से परे है यह उदात्त और परिपक्व विचार पहले कल्पना में ही आता है लेकिन जब कर्मयोगी इसे व्यवहार में परिणत करता है तब उसकी कल्पना अनुभूति में बदल जाती है और आत्मतत्व का अनुभव करने लगता है इस तरह यह स्पष्ट हो जाएगा कि विभिन्न योगों में कोई विशेष विभाजन रेखा नहीं है आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान कर्म भक्ति और ज्ञान सभी एक दूसरे से प्रायः मिल जाते हैं साधक का स्वभाव ही यह है, निश्चित करेगा कि इन तीनों में से किसका अधिक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा है ये व्यक्ति जो सांसारिक वासना के गुलाम हैं प्रायः बड़े ही मधुर ढंग से भ्रमवश इस बात पर जोर देते हैं कि वे कर्मयोग का अभ्यास कर रहे हैं वह यह नहीं अनुभव करते कि कर्मयोगी का पथ सचमुच में बड़ा कठिन होता है और इसकी सफलता केवल काल्पनिक चिंतन पर निर्भर नहीं करती चाहे वह कितनी ही बलवती क्यों न हो एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे सकता है वह अपने आप को भी धोखा दे सकता है लेकिन वह ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकता जीवन के दूसरे क्षेत्रों में चतुराई से विश्वास पैदा करके सफलता प्राप्त की जा सकती है किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में यह कदापि संभव नहीं है केवल कर्मयोगी में ही नहीं बल्कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में वास्तविक विकास के लिए साधक का लगनशील होना सतर्क होना आत्मनिरीक्षक होना तथा अनेकानेक क्षुद्रताओं पर नियंत्रण रखते हुए मस्तिष्क को संतुलित रखना अपेक्षित होता है सभी अभी हाल ही में एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता ने विभिन्न व्यक्तियों से रुपया इकट्ठा करके राहत समिति के पास भेजा इसके बाद उसने कड़ी शिकायत की कि यद्यपि पत्र में दाताओं के नाम प्रकाशित हैं किंतु उसके नाम का जिसने संग्रह किया कहीं उल्लेख नहीं है यह बात उसके मन में नहीं आई कि उसकी यह शिकायत लोगों के मन में संदेह सृष्टि करेगी कि अर्थ संग्रह के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य अपने नाम को पत्र में प्रकाशित करना था बस यही एक ठोस उदाहरण यथेष्ट है सच्चे कर्मयोगी बनने के पहले साधक को अपने सूक्ष्माते सूक्ष्म अहंकार को दूर करना होगा और इसके लिए सतर्कता और साधना की अपेक्षा होती है जब भगवान बुद्ध सत्यानुभूति के लिए ध्यान में स्थित थे तब अहमात्मा मार ने उसको भी विमोहित करने की चेष्टा की थी यह उस साधक को भी विमोहित करता है जिसने विभिन्न सूक्ष्म तरीकों से कर्म योग के पथ का चुनाव किया है कर्म चाहे वह उच्च स्तरीय ही क्यों न हो उसकी अपनी आसक्ति और मादकता होती है कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धि के विचार से मानव कल्याण और समाज सेवा में अपने को तलीन कर देते हैं किंतु वे सहज ही नाम यश और भौतिक शक्ति की प्राप्ति के शिकार बन जाते हैं यह प्राय पाया जाता है कि वे लोग ईश्वर और संतान के प्रेम के लिए काम नहीं करते बल्कि अपनी अहम तुष्टि के लिए काम करते हैं अपनी आत्म प्रवंचना और अहंकार के चक्कर में पढ़ वे भूल जाते हैं कि संसार को सुधारना या भगवान की त्रुटियों को ठीक करना अकिंचन मरणशील व्यक्ति के वश की बात नहीं है कृतज्ञता प्राप्ति के फेर में पड़ने के कारण वे यह भी महसूस नहीं करते कि मानव सेवा का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है वह ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए एक वृक्ष अपने फलों द्वारा ही जाना जाता है जब मानव सेवा में लीन व्यक्ति ने विनम्रता करुणा और आध्यात्मिकता के अंकुर नहीं प्रस्फुटित होते तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिक अनुभूति के लिए काम न करके केवल अपने भौतिक लाभ के लिए काम किया है ऐसे व्यक्तियों के लिए आत्म त्याग का अर्थ केवल अन्य अहम होता है जो कार्यकर्ता के अहम की तुष्टि के लिए सेवा संरक्षण का रूप ले, ले लेता है कुछ खास पश्चिमी देशों के संदर्भ में यह अन्य अहंकार गोरे व्यक्तियों के बोझ या पिछड़ी जातियों के संरक्षक के नाम से अभित होता है यद्यपि इसका वास्तविक अर्थ पराजित कर शोषण करना ही है बहुतेरे होनहार कर्मयोगियों के बारे में यह जा जानकारी है कि उन्होंने किसी नेता से जुड़कर अपने आध्यात्मिक विकास को नष्ट कर लिया खास तौर से वह नेता जो धर्म और सुधार की आड़ में वास्तव में राजनीतिक सत्ता के खतरनाक खेल में व्यस्त था जब ये अभावकीय व्यक्ति राजनीति में प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो सचमुच में उनमें मानव कल्याण की भावना रहती है क्योंकि वे मानव को ईश्वर की संतान समझते हैं लेकिन वे बहुत जल्द ही सत्ता के जाल में फंस जाते हैं और इनमें से अधिकांश इससे निकल नहीं पाते ऐसे ही व्यक्तियों ने अपने आप को कुछ स्वार्थी तत्वों से जोड़कर कुछ क्षेत्रों में धर्म को घृणास्पद बना दिया है